श्री रामकृष्ण भक्त स्वामी तुर न्यूयॉर्क के वेदांत प्रेमियों ने पहले से ही उनका नाम तथा सुन रखा था और अब उन्हें अपने बीच घनिष्ठ रूप से पाकर वे लोग विशेष आनंदित हुए वेदांत समिति की बैठक के बगल के एक अंधेरे कमरे में वे अधिकांश समय ध्यान मग्न बैठे रहते थे केवल निर्दिष्ट समय पर ही आगंतुकों के साथ वार्तालाप करने बाहर आते थे उस समय उनका आनंदपूर्ण स्मित सौजन्यपूर्ण व्यवहार तथा प्रतिपाद्य विषय को समझाने का कौशल आगंतुकों को मुग्ध कर देता था यद्यपि अंतरराज्य में मग्न रहना ही उनका स्वभाव सिद्ध भाव था फिर भी जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान करने में वे इतने तन्मय हो जाते थे कि समय ज्ञान भूल कभी कभी तो आधी रात तक चर्चा ही करते थे वार्तालाप करते हुए बीच बीच में वे हरिओम हरिओम तत्सत या शिव शिव का उच्चारण करते थे कभी कभी वे अपने ही भाव में संस्कृत श्लोकों की आवृत्ति करते रहते थे उसका अर्थ न समझने पर भी उपस्थित व्यक्ति उस गुरुगंभीर एवं मधुर उच्चारण पर मुग्ध हो जाते तथा वक्ता का अंतर्मुखी भाव देखकर मौन बैठे रहते थे प्रश्नों का उत्तर देते समय वे अकस्मात मानो अनमने होकर सुदूर प्रांत में दृष्टि लगा देते थे अपने इस आचरण को समझाते हुए वे स्वयं ही कहते प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है एक है उत्तर दे रहा हूं ऐसा सोचकर उत्तर देना और दूसरा है अंतर से अपने आप ही उत्तर का जाना मेरा उत्तर अंतर से आता है अंतरंग व्यक्तियों से वार्तालाप करते हुए तुरानंद जी को स्थान काल तक का बोध नहीं रह जाता था एक दिन की घटना से इस बात का अच्छा प्रमाण मिलता है उस दिन गुरुदास महाराज के साथ एक संभ्रांत मुहल्ले से गुजरते हुए वे वार्तालाप के विषय में इतने तन्मय हो गए कि उनके प्रत्येक वाक्य से मानव विद्युत स्फुरित होने लगी श्रोता गुरुदास महाराज भी मनोयोग पूर्वक एकाग्र हो सुनते जा रहे थे भाव प्राबल्य से का ऊँचे स्वर, स्वर में बोल उठे सिंह के समान बनो सिंह के समान बनो पिंजरे को तोड़कर मुक्त हो जाओ एक लंबी छलांग मारो और कार्य को हासिल कर लो ऐसी घटनाओं से दूसरे पथिकों का भी ध्यान उस ओर आकृष्ट होता वे देखते और फिर मुस्कुराते हुए चल देते व्यक्तिगत सत्संग के अतिरिक्त जी ध्यान की प्रणाली भी सिखाते थे और सप्ताह में एक दिन गीता की व्याख्या भी करते थे व्याख्यान ने जदाकदा ही देते थे क्योंकि उनके मतानुसार व्याख्यान से जनता आकृष्ट तो होती है परंतु वास्तविक कार्य घनिष्ठ रूप से मेल मिलाप करने से ही होता है पर हाँ दोनों ही आवश्यक है दूसरी बार अमेरिका आकर आचार्य स्वामी विवेकानंद को पश्चिम अंचल में वेदांत प्रचार कार्य में विशेष सफलता मिली थी परंतु यह सोचकर कि वे स्वयं तो वहाँ अधिक दिन नहीं रह सकेंगे उन्होंने स्वामी तूर्यानंद को वहाँ का कार्यभार सौंपने का निश्चय किया तथा भक्त मंडली से कहा अब तक तो मैं तुम लोगों के निकट केवल व्याख्यान ही देता रहा हूं, पर अब मैं तुम लोगों के बीच अपने एक ऐसे गुरु भाई को भेजूंगा, जिसके भीतर तुम देख पाओगे कि किस प्रकार इन उपदेशों को जीवन में परिणत किया जाता है भारत से यात्रा पर निकलने के पूर्व उन्होंने हरि महाराज से कहा था मैंने पाश्चात्य जगत को छात्रवीर्य दिखाया है व्याख्यान द्वारा उन्हें विस्मित किया है तुम उन्हें ब्राह्मणोचित पवित्रता तथा ध्यान ध्यानपरायणता दिखाना वस्तुतः वेदांत के पाश्चात्य अनुयायियों के जीवन गठन के लिए स्वामी तुरानंद की आवश्यकता थी इसके अतिरिक्त स्वामी जी की वाणी से मुग्ध होकर कुमारी मिनी बुक ने सैन एंटोन की घाटी में एक आश्रम की स्थापना के लिए 160 एक एकड़ कर मुक्त जमीनदान में दी थी इस आश्रम की स्थापना का उत्तरदायित्व हरि महाराज के ऊपर आया